नमस्कार आप संडे रिडो मधुबा नाइन्टी पॉइंट फोर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे है एक बज चुका है एक बजे आप सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुनते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग सलामी ज़िंदगी में सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और उनके जीवन के कुछ खास अनुभव को सुनते हैं तो खुशी होती है तो आइए आज के इस विशेष सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ टी एस राव है जो बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं और 75 रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी और एक्टिव है और हिंदुस्तान एयरनाटिक्स लिमिटेड जो हवाई जहाज वाली कंपनी है उसमें उन्होंने काम किया था एज ए सीनियर मैनेजर और रिटायर हो चुके हैं काफ़ी समय से और अभी माउंट आबू में विशेष इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत वो आए हुए हैं तो उनसे बातें हो रही हैं तो आप सभी की तरफ से टी एस राव का बहुत बहुत स्वागत है ऑप्शन थी जी नमस्कार स्वागत है आपका और टीएस एस पांडुरंग राव में जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए मैं 40 साल हिंदुस्तान एच में हिंदुस्तान एयरनाटिक्स कंपनी में काम किए जी ये बीस साल नासिक प्लांट में काम किए और बीस साल बैंगलोर में काम करके वहाँ से रिटायर हो गया रिटायर होने के बाद भी कुछ जगह में कंसल्टेंट करके मैं बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियर हूँ कंसल्टेंट करके चार पांच जगह काम किए अभी पाँच साल से पूरा रिटायर हो गया हूँ थोड़ा इस तरफ आए हैं स्पिरिचुअल अच्छा अच्छा अच्छा आध्यात्मिक आध्यात्मिक चीज चिंतन करने के लिए आए चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और पाँच साल से आप रिटायर्ड हैं लेकिन आप अपने समय में काफी अच्छा काम किया है और अभी आध्यात्मिक तरफ आपका जो रुझान बढ़ा हुआ है उसका जानने अनुभव करने समझने के लिए आप इस तरफ मुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने समय सीमा को देखते हुए आध्यात्मिक की तरफ तो आना ही है चाहिए। और अध्यात्मिक से ही जीवन सार्थक बनेगा तो बहुत ही अच्छा आपने कदम उठाया है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और मैं चाहूँगा कि आपका बचपन की बातें बताइए जिस कौन से गाँव में आपका जन्म हुआ वहाँ का उस समय का परिवेश कैसा था और अभी कैसा है थोड़ा सा डिटेल बताइए तो बचपन में यानी प्राइमरी में जो उसी टाइम हमारा गांव बेंगलोर कर्नाटक का तुमको डिस्ट्रिक्ट तुमकूर वहाँ से एक गांव छोटा सा गाँव तुर्वेक वहाँ मेरा बचपन हो गया उसके बाद हम लोग सिटी आ गए माइग्रेटन हो गया सिटी को वहाँ उधर पढ़ाई सब होगा हो गया प्री यूनिवर्सिटी करके बाद में डिप्लोमा इन मैकेनिक करके बाद में काम को लग गया पहला ए, काम नासिक डिवीजन में किया वहाँ से पहले शुरू से हमको रशियन लैंग्वेज सीखा रशियन लैंग्वेज वो भी आता है दो दो साल वो रशियन काम डॉक्यूमेंट्स वो सब ट्रांसलेट किए बाद में हमारा फील्ड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हो गया मैं बेसिकली ऐसे टूलिंग इंजीनियर हूँ फैक्ट्री अच्छा, टूल टूलिंग टूल इंजीनियर हूँ उसी फील्ड में काम करता था उसके रिटायर होने के बाद भी प्राइवेट कंपनी में कंसलटेंट करके काम किए अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बचपन जिस गांव में आपका बीता प्राइमरी एजुकेशन जहां आपने लिया है हाँ। उस समय आपके पिता श्री या फिर घर वाले किस तरह से आपको सपोर्ट करते थे उस समय पिताजी क्या करते थे और उस गाँव में क्या ख़ास था थोड़ा सा बताएं मेरा पिताजी वो आ, काली सिर्फ एग्रीकल्चर में था अच्छा खेती कर दे। खेती का उनका पूरा फैमिली डायनेस्टी उनका एक हमारा डायनेस्टी में एक साधु था उनका इसमें आया है पूजा पाठ सुबह करके चले जाते थे खेती बाड़ी करके बाद शाम को थोड़ा पूजा और कुछ नहीं काली थोड़ा भगवान का एक मंदिर था अभी hmm. भी है hmm. वो हजार साल की मंदिर है अच्छा विट्ठल का विट्ठल मंदिर, मंदिर अच्छा उधर थोड़ा ध्यान करना इतना ही था उनका थोड़ा बीमार खराब हो गया इसकी वजह से हम हमारा ग्रैंडफादर घर को बेंगलोर में आके वहाँ सेटल हो गया ओके okay, ओके okay. चलिए पांडुरंग राव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि बचपन में आपके पिताजी जो हैं खेती करते थे किसानी करते थे और उनका पूरा जो समय है खेती करने में और हमें पढ़ाने में लगा और उसके बाद आपने बताया कि वहाँ पर एक छोटा विट्ठल का मंदिर जो हज़ार साल पुराना मंदिर है जिसमें वो हमेशा जाते भक्ति करते उनको याद करते तो ये बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक माहौल था भक्तिमय माहौल था आपके घर में और आप उसी समय जो है पढ़ाई आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ पर हुआ तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूँगा कि अब जब से बेंगलुरु शिफ्ट हो गए तो उस जगह पे अभी क्या कुछ बदला हुआ है कि कैसा है वो गांव में जहाँ पर आपका जन्म हुआ था थोड़ा सा सुधर गया हाँ लेकिन इतना नहीं एग्रीकल्चर कम हो रहा है सब जगह पानी का प्रॉब्लम है साउथ में भी थोड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम है और हाँ, हाँ, हाँ, थोड़ा कम हो गया लेकिन हमारा जैसे लोग सब शहर आ गए एग्रीकल्चर हाँ, तो थोड़ा तो लोग करते हैं हमारा पहचान लोग हाँ, बाकी सब शहर आ गए नौकरी ले ली <laughs> बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और ज़्यादातर लोग जब पढ़ लिख ले, लेते हैं तो किसानी करने के बजाय सब लोग शहर में आते हैं और कंपनी में काम करते हैं कर और फिर शहर में ही बस जाते हैं तो ये चीज़ें जो है देखने को मिलता है और मोस्टली गांव के लोग किसान जो है बहुत कम होते जा रहे, रहे हैं जा तो ये चीज़ें जो कहीं ना कहीं फिर हमें इंटीमेशन देता है कि हमें उन चीज़ों को भी महत्व देना है अगर खाना नहीं खाएँगे तो जियेंगे काज ये भी तो बात है तो हमें फिर से वापस किसानों को जो है सम्मानित करते हुए उन्हें किसान बढ़ाने की काम भी करना होगा नए जो युवा साथी हैं उन्हें भी इस फील्ड में आगे बढ़ने की जो है प्रेरणा देना होगा चलिए अच्छी बातें हो रही हैं और जैसे कि आपने कहा कि हिंदुस्तान एरोनाटिक्स एरोनाटिक्स में आपने काम किया है जो हवाई जहाज वाली कंपनी है तो इसमें जैसे कि कैसे आपका जाना हुआ इस फील्ड में इसमें हम ऐसा सोच रहा था कि हम एयरोनाटिक्स फील्ड में जाने जा, का hmm. उसी टाइम अभी तीन फैक्ट्रियां खुली hmm. 1962-64 में 63-64 में एक नासिक में था एक कोरापुट उड़ीसा में और एक हैदराबाद में उसी में हम अप्लाई किए इंटरव्यू हो गया सेलेक्ट हो गया Uh, हमारा लोग बोले कि बेंगलुरु में रहना है बेंगलोर में भी सारी फैक्ट्रियाँ हैं लेकिन मैं सोचा बाहर क्या है देखो इसके लिए बाहर आ गया अच्छा अच्छा अच्छा उधर बहुत एक्सपीरियंस हो गया ओके okay, ओके okay. चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि पढ़ाई होने के बाद आपके दिल में था और आपने सोचा था कि एयरलाइंस में ही काम करना है तो तीन कंपनियां जब खुली तो आप हिंदुस्तान में जाके दे अपना दे। आ, काम करना शुरू कर दिया जहां आपको एंट्री भी मिली तो बहुत ही अच्छी बातें आपसे हो रही हैं पांडुरंग राव हमारे साथ हैं जो सेवेंटी रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी और अच्छी तरह से अभी भी यात्रा कर रहे हैं तो एक गुड साइन है कि आप अभी तक जो है चल फिर सक हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें भी और हमारे सभी को भी अच्छा लग रहा होगा आपसे बातें आपकी बातें सुनकर तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बात ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर जुड़ते हैं पांडुरंग राव से आप सुनाए हैं रेडो मधु वन सुनते रहो मुस्कर रहो मेरा रंग द बसंती चोला मेरा रंग दसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला हो माए रंग दे हो रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग तसंती चोला मेरा रंग तसंती चोला मेरा रंग बसंती रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला हो मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला हो आज रंग दे हो माय रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माय मेरा आज वही दिन आया है सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है सुली के उस पार खड़ी है माँ ने हमें बुलाया है आज मौत के पलड़े कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में जहाँ पर हम लोग अपने सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो हमारे साथ पांडुरंग राव जी हैं जो 75 रनिंग में भी हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और उनका जो अनुभव है वो हम लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जो एयरलाइंस की बातें जब हवाई जहाज की बातें होती हैं कहीं हमारे गांव में रहने वाले लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ होती है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा उस एयरलाइंस की जो कंपनी है या किस तरह से हवाई जहाज उड़ता है उन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारा फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर फाइटर एयरक्राफ्ट एर, बनते हैं फिर भी अभी अभी थोड़ा एक्सपोर्ट आर्डर भी है और हेलीकॉप्टर बनते हैं अभी बहुत बढ़ चुका है बारह डिवीज़न हो गया है पहले से पहले बेंगलुरु में शुरू हुआ वहाँ में भी बहुत स्पेशलाइजेशन होता है आपके यहाँ आर्ट विंग है ना इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल mm -hmm. पर्सनल वैसा ही फैक्ट्री में भी अलग अलग डिपार्टमेंट में है लेकिन समझो मशीन मशीनिंग के लिए मशीन शॉप रहते हैं शीट मेटल पार्ट के शीट मेटल रहता है प्लास्टिक का अलग रहता है असेंबली रहता है और फ्लैट का सेपरेट रहता है पर्सनल डिपार्टमेंट रहता है वेलफेयर रहते हैं लीगल रहता है ऐसा टूलिंग में भी एक बड़ा चीज़ है हर कंपोनेंट बनने के लिए टूलिंग लगता है वही डिपार्टमेंट में मैं काम किया उनका चीफ करके काम किया रिटायर हो गया अच्छा अच्छा अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि ये हवाई जहाज़ जो है आ, इसका उड़ना और फिर वापस नीचे रुकाना ये सब चीज़ें जो है किस तरह से होता है थोड़ा सा उसके बारे में बताइए इसके ऐसा है ये हवाई जहाज में सब लोग समझते हैं उधर इंजन है खाली इंजन अभी हम कार में बिटा है तो वो नहीं उड़ता है आ, है ना इसके लिए एरोडाइनिमिक कहता है उसका जो हवा नीचे आके उधर प्रेशर होना चाहिए आ, उसको बोलता है लिफ्ट लिफ्ट आहा, आ, आहा, पीछे आने का ड्रैग बोलता है इसके जैसा चिड़िया हो हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ जैसा होता है, फ्लाई का होता है इसको कई बार आप पेपर में देखो मेटल बर्ड भी बोलते है हाँ हाँ एग्जीबिशन में उसको मेटल बर्ड भी बोलते हैं उसका बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है थोड़ा कठिन भी है सब लोगों को उसको डिजाइन करने वाले को बहुत ये अकल होना चाहिए मामूली वाले बिल्कुल नहीं सकते कर सकते बहुत इंटरेस्टिंग है उसका एक एक बार इंटरेस्ट आ गया तो वो इंडस्ट्री नहीं छोड़ता है वैसे ही मैं एक कंपनी में से किया काम। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से जो है आ, ये हवाई जहाज उड़ता है इसके लिए आपने कहा कि एयर लिफ्टिंग एयर लिफ्टिंग होता है। लिफ्ट वो सारी तो चीज़ों को जो है टेक्निकली इन चीज़ों को किया जाता है और उसकी वजह से हवाई जहाज जो है ऊपर उड़ता है और मैं चाहूँगा जैसे कि आप जिस डिपार्टमेंट में थे जैसे आपने कहा टूलिंग डिपार्टमेंट में तो वो क्या काम करता है अभी एयरक्राफ्ट असम्बली करने की कंपोनेंट्स बनने के लिए उसको जैसा होल्डिंग होना है कटिंग होना है सब चीज़ों के लिए टूल बनता है हु. वो मेन एयरक्राफ्ट में नहीं जाते लेकिन जो कम्पोनेंट है वो बनाने के लिए ये इसका आप समझो ये कंपोनेंट है उसको मोल्ड करने के वो टूल टूल बोलते हैं mm -hmm. वो बनाने का हम हम हमारा तरफ से वो बाहर से मंगाते हैं नहीं तो उधर ही mm -hmm. बना के उनको दे उनको ना हम लोग सपोर्ट नहीं दिया तो नहीं वो बने नहीं बने बन सकते और एयरक्राफ्ट ये पूरा स्ट्रक्चर है ना वो बनाने के लिए वो जिक्स बोलते हैं mm -hmm. उसका ऊपर ये सब बनाते हैं बाद में यहाँ से निकलता है हर चीज को चाहिए असम्बली को चाहिए मैनुफैक्चरिंग uh, को चाहिए सब जगह सब जगह उन पैकिंग वुड लकड़ी का बॉक्स बनना ये सब चीज है उधर <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हवाई जहाज़ में किस तरह के काम होते हैं वो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं और अच्छा लग रहा होगा हमारे सभी श्रोताओं को भी क्योंकि कई बार होता है कि हवाई जहाज़ को हम लोग दूर से देखते हैं अंदर तो नहीं गए हैं और अंदर किस तरह का काम होता है किस तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके बारे में आपने बताया बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारे साथ स्वामी जी आए हुए हैं आज के इस शो में और मुझे भी अच्छा लग रहा है वो हमारे स्टूडियो में पहुँचे हुए हैं सलामत ज़िंदगी इस कार्यक्रम में नमस्कार धन्यवाद मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी यहाँ उपस्थिति है और ये इंजीनियर साहब से मैं भी सुन रहा था और उसने उसके अनुभव शेयर किए हैं जो अनुभव आसपास के यहाँ आबू रोड के आसपास के गाँव में जो लोग सुन रहे उसको अभी ऐसा लग रहा होगा कि हम भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में जाके आगे भारत को आगे बढ़ाए कोई यंगस्टर भी सुनता होगा युवक युवक भी सुनते होंगे तो उसका हौसला बुलंद हो गया होगा कि हमको भी ये इंजीनियर साहब के आ, जो गाइडेंस दिया उसके रास्ते पे हम भी जाएंगे हम भी बड़ी बड़ी जो प्लेन एयरोप्लन बनाने वाली कंपनी जो है उसमें हम भी काम कर सकते हैं वैसी इच्छाएं जागरूक हो गई होगी और आ, आ, उसको ऐसा वो लगता होगा युवकों को कि हम तो राजस्थान के गरीब गाँव में जन्मे हैं हम कैसे ऐसी बड़ी कंपनियों में काम कर सकते हैं हम कैसे आगे जाएगा तो ये इंजीनियर साहब भी छोटे गाँव में जन्मे थे और वहाँ से उसका जीवन का आगे पथ या आगे यात्रा शुरू हुई तो उसने जैसे अंदर से दिल की भावना जगाई कि मुझे आगे बढ़ना है मेहनत किया है वैसे है मेरे अभी सुनने वाले राजस्थान माउंट आबू के आसपास आबू रोड के आसपास गांवों में जहां तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है वहां के लोगों को युवकों को खास करके ये हौसला बुलंद हो जाना चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी एरोप्लेन जैसी कंपनियों में भी काम कर सकते हैं, काबिलियत हो सकते हैं और हमारा देश को आगे बढ़ा सकते है ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरी दिल की फीलिंग्स मैं आप सबको सुना रहा हूँ जी स्वामी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप भी राव को सुन रहे थे किस तरह से वो इंजन या फिर जो भी पार्ट्स हैं वो बनते हैं हवाई जहाज के लिए अलग तरह की जो मेकनिज़म है वो यूज़ होता है वो हमने सुना और अच्छा लगता है जब हम लोग इन सारी चीज़ों को सुनते हैं तो हमें हमारे मन में भी प्रेरणा मिलती है और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए हमारे सभी श्रोताओं को मैं स्वामी विश्वानंद गुजरात राजकोट से अभी वैसे कहने लायक राजकोट है लेकिन अभी मैं पूरे भारत में प्रवास कर रहा हूँ इस इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान जब से मुझे मिला है तब से मैं यही ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और मेरे गुरुजी ने जो दो काम बताए थे कि विश्व में अशांति फैली जा रही है दो विश्वयुद्ध हो चुका है तो तीसरा विश्वयुद्ध होने के लिए जो बम सेट ऑफ बम जो बन चुके हैं वो बम्ब्स का कोई इस्तेमाल न करे तीसरा विश्वयुद्ध इस पृथ्वी पर न खेला जाए विश्व की तबाही न मच जाए इसलिए उसको पहले से ही रुकवा जा सके तो रुकवाने के लिए दो काम बताए थे पहले तो सब धर्म के धर्म गुरुओं का संगठन करना सबको प्रेम के सूत्र में छोड़ना और जितनी भी दुनिया में सेवा भावी संस्थाएं हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो सब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी संगठन में जोड़ना ये काम हम करते थे अभी ये विद्यालय का ज्ञान जब से मिला है विद्यालय के संपर्क से जब से हम आए हैं तो ऑलरेडी ये काम यहाँ दो विभागों में हो रहा है धार्मिक प्रभाग में यही काम सब धर्मगुरुओं को संगठन काम संगठन का काम चल रहा था ऑलरेडी और यहाँ सोशल विंग भी बनी है समाज सेवी संस्थाओं का भी प्रभाग बना है उसमें भी सब सेवा भावी संस्थाओं को यहाँ बुलाते हैं तो ये देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा और ये काम हम अभी और जोर से कर रहे हैं ये विद्यालय का प्लेटफॉर्म हमको रेडीमेड मिल गया है और ये पर, परमात्मा शिव बाबा की कृपा का हो, हमारे पर गुरु महाराज की कृपा का हो, तो अभी इस काम में हम लग गए हैं विद्यालय के साथ साथ काम कर रहे हैं ताकि हमारी नज़र के सामने दिखता रहा है कि ये दुनिया ये ये सोनहरी अभी दुनिया जो बन चुकी है वो करोड़ों करोड़ों लोगों के पुरसार्थ से बनी है करोड़ों लोगों ने उसने तन मन धन लगाया है तब तो ऐसी अच्छी दुनिया बनी है तो उसको विनाश नहीं होने देना है इसी दुनिया को हम ट्रांसफॉर्मेशन करके इसी दुनिया का फायदा उठाते हुए यहाँ ही स्वर्ग लाना है यही स्वर्ग लाने के लिए जो विनाशकारी बॉम्ब्स बने हैं नेगेटिविटी फैली जा रही है उसको रुकवाने के लिए ये दो जख्स जो संगठन कर रहे हैं इस विद्यालय के माध्यम से हो रहा है तो अभी उसमें हम सेवा दे रहे तो अभी जो श्रोता लोग सुन रहे हैं वो जहाँ भी है अपने गाँव में है अपने स्थान पर है वहाँ नेगेटिविटी फैलाना नहीं है नेगेटिव बातों को सुनना नहीं है कट्टरवाद नफरतवाद वाली बातें सुनना नहीं है उसको वहाँ ही रुकवा देना है स्टॉप लगा देना है ताकि नेगेटिव मत फैले और पॉजिटिव फैले वो पॉजिटिव हम जैसे जैसे ज़्यादा फैलाएंगे, वैसे वैसे हमारे समाज को सुख शांति मिलेगी विकास मिलेगा सबको रोजगार मिलेगा रोटी कपड़ा और मकान सब आसानी से मिलेगा क्योंकि हमारी एनर्जी हमारा काम पॉजिटिव कार्य में लगेगा तो एक दिन जरूर ये इस दुनिया ये हमारा समाज स्वर्ग बन जाएंगे <laughs> तो ये स्वर्ग बनाने में हम लगे हैं ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी भावनाओं को व्यक्त किया आपने स्वामी जी और सलामी जिंदगी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ते हैं आप सुना है रिड मॉथ बन पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मस्कर रहो मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है जीना मुस्कान का है जोरों खुशी जीवन देता है मधुबन खुशबू देखा जोरों को जीवन देता है मधुबनी खुशबू देता मधुबन खुशबू फेदार है सागर साम देता है मधुबन खुशबू फेदा है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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ आज के इस इस्लामी ज़िंदगी में स्वामी जी भी हैं और पांडुरंग राव जी हैं जो सेवेंटी फाइव रनिंग में अपना जीवन जो है अच्छी तरह से अध्यात्मिक चिंतन की और अनुभव करने के लिए पढ़ाई करने के लिए अध्यात्म जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा सोच लेके आए हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप बेंगलुरु में काफ़ी समय से है तो बेंगलुरु की जो रचना है जो सराउंडिंग एरिया है किस तरह का एटमोसफियर है कैसा है थोड़ा सा बताइए बेंगलुरु तो बहुत भीड़ हो गया इतना नहीं था ये सॉफ्टवेयर कंपनीज लोग आने के बाद mm -hmm. बहुत भीड़ है उधर शांति बिल्कुल नहीं मिलते शांति लेने का तो ओम शांति में आने पड़ता है <laughs> बहुत भीड़ हो गया भाई uh -huh. जिधर हम रहते हैं इतना भीड़ नहीं है हमारा जगह दो सेंटर्स से, है mm -hmm. एक सेंटर बहुत नज़दीक है मेरे घर के लिए mm -hmm. वहाँ जाता हूँ मैं mm -hmm -hmm -hmm -hmm. और वहाँ पर टूरिज्म के हिसाब से कौन कौन सी चीजें देखने लायक से बेंगलुरु में कौन कौन सी चीजें देखने लायक हैं बेंगलुरु सुल्तान पैलेस है, पहले उसका का फोर्ट है, का है और बड़ा बुल टेम्पल है गणेश जी का बहुत बड़ा टेम्पल है और अभी एरोप्लेन का म्यूजियम है अच्छा एरोप्लन का वो जब शुरू हुआ आ, 1942 में वहाँ वहाँ से आज तक जो चीज़ें जो एयरक्राफ्टे बनाई वो सब चीज़ का एक म्यूजियम में वो भी देखने का चीज़ है इम्पॉर्टेंट प्लेस है ऐसा है जी जी जी म्यूज़ियम में सारा ही एयरोप्लेन के बारे में बताया तो, गया यस एयरोप्लन एरो, म्यूजियम सिर्फ एयरप्ल म्यूजियम है एक और गवर्नमेंट म्यूजियम है भी है <coughs> बाकी सब अभी नया नया चीज जो है ना वाटर वाटर गेम वह सब वगैरह वो भी है बाद में होगी <laughs> आर्टिफिशियल वाली ऐसा तो मैसूर बहुत नज़दीक है उधर कृष्णा राजा सागर डैम है आप सुना ही होगा मैसूर पैलेस अब राजस्थान का जैसा पैलेस है वो बहुत अच्छे पैलेस है और चामुंडी हिल्स है उसका ऊपर चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर है नहीं, नहीं। जिसने महिषासुर ने को मार, मार दिया और चामुंडेश्वर से सब लोग अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है और मैसूर और बेंगलुरु जो है पास पास में है तो दोनों ही टूरिज्म प्लेस के हिसाब से अच्छी जगह है देखने लायक और वहाँ का हवा भी बहुत सुंदर है लेकिन वर्तमान में थोड़ा सा जैसे कि अभी पांडुरंग जी वहाँ पर रह रहे हैं तो पहले से उनको पता है कि पहले जो सुंदरता था उसमें और भी काफ़ी जो है बदलाव आते गए हैं और आई सेक्टर के कारण चीज़ें जो हैं काफ़ी जो है अलग होते गए हैं और लोगों की भीड़ जो है बढ़ती जा रही है लेकिन फिर भी आ, कुछ जगह जो है शांति है और ख़ास करके टूरिज़्म ने बताया टीपू सुल्तान फोर्ट और टीपू सुल्तान का जो पैलेस है वो ऐतिहासिक जो स्थल है और उसके साथ में चामुंडा देवी का जो मंदिर है आ, बुल टेंपल गणेश मंदिर गणेश मंदिर ये सारे ऐतिहासिक जो धार्मिक स्थल है वो भी बहुत अच्छे हैं जो आप देख सकते हैं पांडुर राव जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके थैंक यू सो मच हमारे साथ इस विशेष सलामी जिंदगी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए एंड बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति ओम शांति और स्वामी जी कैसे हैं आप भी बहुत खुशी में हूँ हाँ इस कॉन्फ्रेंस में आते हुए बहुत सीखने को मिला बहुत जानने को भी मिला और हमारा उत्साह उमंग बढ़ता जा, बढ़ जाता है अच्छा इस कॉन्फ्रेंस में आपने क्या नया देखा जी इस कॉन्फ्रेंस में मुझे आ, ये देखने को मिला कि देखो ये विद्यालय जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय अभी प्रैक्टिकल रूप में सतयुगी दुनिया बनाने में जो काम कर रही है इस सारे संसार को सुखमय और खुशियों से भरने के लिए काम कर रही है उसका लोग सुनते हैं बाहर से सुनते हैं कहीं ग्रंथियां बांध लेते हैं तो अभी मैंने इस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद प्रैक्टिकल रूप में देखा कि ये विद्यालय के भाई बहनों के पुरसार्थ के अनुसार पचास देशों से छः पार्टिसिपेंट्स भाग लेने के लिए यहाँ आए थे भारत के भी कोने कोने से यहाँ आए थे और कहीं लोगों ने वहाँ यहाँ चिंतन मनन करके जो प्रवचन किया है उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स सीखने को मिला है आ, इन शॉर्ट में मैं ये बताना चाहूँगा जो श्रोता सुन रहे हैं उसको कि देखो हम अभी जो समय में चल रहे हमारी हमारा समय हमारी दुनिया का समय जो चल रहा है वो कलयुग का अंत होने जा रहा है ये समय की घड़ी अभी कलयुग के अंत में आके खड़ी है अभी ये विद्यालय जो है कोई मनुष्य की देन नहीं है वो सुप्रीम पावर जो परमात्मा है जिन होने ये सारी दुनिया बनाई है उसने ही ये विद्यालय स्थापन किया है ये क्लियर हो गया है क्योंकि यहाँ ऐसा सुचारू रूप से ये व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था का गाइडेंस देने वाला परमात्मा है चलाने वाला भी परमात्मा है सबको समझ और शक्ति वही भरता है तो तब तो यहाँ इतने लोग ज़्यादा आते हैं फिर भी एक भी प्रश्न नहीं है सबका प्रश्न का समाधान हो हो जाता है यहाँ तो ये देखकर मुझे ये लग रहा है कि निश्चित तौर पे ये विद्यालय परमात्मा चला रहा है उन्होंने ही स्थापन किया है और आगे जाके उन्हों की ही गाइडेंस से ये जरूर और जल्दी से ये पृथ्वी पर इस विश्व में सतयुग स्थापन हो जाएगा तो मुझे ये लगा कि मुझे भी इसमें ज़्यादा में, में स्पीड बढ़ानी है मुझे भी बहुत काम करना है मैं सन्यासी के रूप में हूँ तो भारत में जगह जगह जग पे हमारे सन्यासियों का आश्रम होता है मंडलेश्वर महामंडलेश्वर है शंकराचार्य की परम्परा में चारों चारों दिशाओं में मठ है तो मुझे इस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगा कि ऐ ब्रह्मा कुमारी भाई बहन तो मेहनत कर रहे इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए लोगों को अच्छा बनाने के लिए तो हम सन्यासी भी उसमें साथ में जुड़ जाए और मैंने संकल्प किया है कि भारत में तीन लाख सन्यासियों को मैं पूरे भारत में प्रवास करते करते तीन लाख सन्यासियों को मैं इस काम में जोड़ना चाहता हूँ और जल्दी से जल्दी ये लोग जोड़े और इसमें ये ईश्वरीय कार्य में उसका खुद का भाग्य बनाए खुद सहभागी बने ताकि वो लोग भी सतयुगी दुनिया में आ सके क्योंकि अभी तक उन्होंने भी ये धर्मा को धर्म को थमाया हुआ रखा है संस्कृति को बचाया हुआ रखा है तो उसको भी फायदा मिले तो वो सन्यासियों के पास जाने का काम मैं करूंगा ये प्रेरणा इसी कॉन्फ्रेंस से मिली है और स्पीड बढ़ाएंगे और वो मेरी दिल की भावना है चलिए स्वामी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और किस तरह से जो है कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें हुई और जो बातें आपने सुनी समझी उसमें कहीं ना कहीं एक जो है गोल्डन एरा के लिए पूरा ब्रह्मा कुमारी से काम कर रही हैं और सभी लोगों को इसके बारे में बताने की कोशिश जारी है और आप भी इन चीज़ों को समझ रहे हैं और अपने आने वाले समय में अपने जो सन्यासी भाई बंधु हैं उन सभी के साथ आप इस बात को रखेंगे और उनको भी अपने साथ आगे अपनी गति को तेज करेंगे भारत को गोल्डन एरा में ट्रांसफ़र के लिए बहुत ही अच्छी बात लगी आपकी और मैं चाहूंगा कि अब जैसे कि आप अलग अलग जगह पर जाते हो अभी हाल ही में किन किन जगह पे आपका जाना हुआ और यहाँ कैसे आना सात आठ स्थानों पे गया था अभी अभी रिसेंटली उसमें अयोध्या अपने हरिद्वार के योग गुरु रामदेव जी महाराज को भी मैं मिला और उसके साथ भी चर्चा किया कि महाराज आप योग के माध्यम से पूरे भारत को योग में देखना चाहते हैं तो योग एक शारीरिक प्रक्रिया है ज़्यादातर तो आप वो शारीरिक पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं साथ साथ ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो काम कर रही है तो मनुष्य का सोच बदलना मनुष्य में सदगुण आए तो उसके बारे में भी थोड़ा एड करिए और ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ उसके साथ साथ चलते हुए आप उसमें ये स्पिरिचुअल जो विचार है मनुष्य को देव समान बनाने का जो प्रक्रिया है वो भी उसमें ऐड कर दीजिए तो उसके लिए मैं बहुत योग गुरु रामदेव जी महाराज से भी चर्चा किया है और उसके बाद में जबलपुर के बाजू में जो कटंगी एरिया है वहाँ स्वामी प्रज्ञानंद महाराज को भी मैं मिलने गया था वहाँ भी उसने साधु सन्यासियों को मेला लगाया था तो प्रज्ञानंद स्वामी प्रज्ञानंद महाराज जी से भी मैंने चर्चा किया है वो भी शांति के मिशन चला रहा है तो मैंने उसको बोला कि शांति का काम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जीश्वरीय विश्वविद्यालय से बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है तो हम सब सन्यासियों को भी ये पीस बढ़ाने के लिए साथ साथ मिलके काम करना चाहिए एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए तो प्रज्ञानंद महाराज ने भी ये सहमति दर्शाई है कि हम भी विद्यालय में काम करेंगे तो अभी अभी वो छत्तीसगढ़ में कुंभ मेला लगा था वहाँ भी वो स्वामी प्रज्ञानंद महाराज आए थे तो ये मेरी दूसरी मुलाकात थी फिर तीसरी मुलाकात नर्मदा के किनारे एक स्वामी चैतन्य महाराज का आश्रम है वहाँ वो मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे है वहाँ भी गया था वहाँ भी वो स्वामी जी के साथ जुड़े हुए सत्संगियों के सैकड़ों सत्संगी वहाँ आए थे उसके साम उसके बीच में मेरा विचार रखने को बोला तो मैंने ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी विश्वविद्यालय का साप्ताहिक कोर्स का जो किताब है वो सामने रखते हुए आत्मा और परमात्मा का परिचय दिया और वो लोगों को बोला कि हमारा आत्मा का विकास करना है देव समान अगर बन जाना है देवी समान बन जाना है तो ये विद्यालय का ज्ञान हमारे जीवन में लेना होगा तो वो सब सत्संगी लोगों ने वो चैतन्य महाराज स्वामी चैतन्य महाराज ने भी ये सहमति दिया है कि हम भी विद्यालय के साथ जुड़ेंगे और विद्यालय के साथ काम करेंगे तो ऐसे ऐसे अभी मैं पूरे भारत में सन्यासियों को इस विद्यालय के जोड़ने का अभियान चला रहा हूँ तो ये अभी रिसेंटली तीन चार मुलाकात मैंने करी है अभी और करने का है मुझे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आप किस तरह से अपना सेवा कार्य कर रहे हैं ये आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया चलिए दोस्तों आज के इस सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा घनीसा सुनते रहो मस्कर आते रहो मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके बात निसार है मेरा तन मेरा मन है वतन है वतन है वतन, वतन, वतन जाने मन जाने मन जाने मन, जाने मन. मेरा मन मन को स्वर्ग हम बनाएंगे को ना कोना अपने देश का सजाएंगे जश्न होगा जिंदगी का होंगे सब मगन होंगे सब मगन इसके पास तेनसार है मेरा तन मेरा मन ऐ व तन ऐवन जाने जाने जाने मन, जाने मन, जाने मन। बात तऱा। आदे तो सुनो मैं क्या किया इस बारे ने हमें क्या किया इसने उतारो झंडा हो ग्राउंड नीचे उन्नति का प्यार का, का चमन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते पे निशार है मेरा तन वतन है वतन है वतन